ृदपुराल करुणाल नमा भगवत् शंकर शकर शंकर्यम केशवंबा भाष्य कृत वे ईश्वरो ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय अंतिम में तृतीयाधिकरण था तृतीयाधिकरण में मुक्त पुरुष के संबंध में जब स्वरूप होती है स्वेण रूपेण अभिनष्पद्य देते तो वहां ब्राह्म ऐश्वर्य होता है कि नहीं होता है इस पर विचार है यहां पूर्व पक्ष के रूप में पहला पक्ष जैमिनी का आया ब्राह्मेण जैमिनी उपन्यासादिभ्य तो जो ब्राह्म ब्रह्मा संबंधी जो ऐश्वर्य है ऐश्वर्य प्राप्त होता है ऐसा मानना चाहिए ये जैमिनी आचार्य ने कहा क्योंकि इस प्रकार के वाक्य प्राप्त होते हैं सत्यकाम सत्य, सत्य संकल्प सदत्र भर्यदी इत्यादि अनेक वाक्य हैं जिनके आधार पर सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्वादि जो हिण्यगर्भ ब्रह्म रूप में प्राप्त है उस प्रकार का सारा अनुभव होना चाहिए ये कहा था तो ये जैमिनी का अपना पक्ष रखा अब इसमें ये होता है कि नहीं होता है ये निश्चय आगे सूत्र में करेंगे कभी दूसरा पक्ष देते हैं औडलोमी ऋषि का चिदि त्रेण ददात्मक्यौडुलोमी चिदि तन्मात्रेण तदात्मगत्वात्। तो चैतन्य मात्र ही आत्मा का स्वरूप होने से उत्वेण रूपेण दे स्थिति में स्वरूप स्थिति ही होती है मात्र में चैतन्य मात्र में स्थिति है वहां कोई ऐश्वर्या आदि की कथा नहीं है तो चिदि का अर्थ होता है चैतन्य मात्र चैतन्य स्वरूप तात्र रूप से ही स्थिति होगी वहां क्योंकि तदात्मक का चैतन्य से अतिरिक्त किसी वस्तु का अनुभव करना वहां नहीं होगा क्योंकि स्वरूप में स्वरूप में जब पहुंचता है स्वरूप से अतिरिक्त का वहां कोई कार्य नहीं होता है इसलिए ये तदात्मक स्वरूप है यदि तो वो चिधिमात्र से ही रहेगा ब्राह्मा आदि भोग का और ऐश्वर्य का वहां कोई स्थान नहीं है ऐसा इति औडलोमी आचार्य आचार्य ऐसा मानते हैं कि यही पक्ष स्वीकार करेंगे बाद में सिद्धांत के रूप में औडलोमि का पक्ष स्वीकार करेगी यद्य अबहदात्म भेदे न धर्मा निर्देश्य शब्द विकल्पजाव यद्यपि अबदप आत्मत्वादि जो धर्म है वहां प्रजापति विद्या में पहले प्रजापति ने जो घोषणा की थी या आत्मा अभदप आत्मा इत्यादि रूप से ये सारे धर्म आत्मा के जैसे दिखते हैं भेदेन वह धर्मा निर्दिश्य ये भेद रूप में धर्म दिखाते हैं ये अपहदप आत्मत्वादि धर्म हो सत्य काम सत्य ये धर्म सब ये जो गुण शब्द है भेद रूप से दिखता है आत्मा के स्वरूप से जैसा नहीं दिखता फिर भी तथा भी शब्द विकल्प जाहते ये, ये सब शब्द विकल्प है यानी ऐसे शब्द के द्वारा कल्पना की गई है स्वरूप से तो वहां कुछ भी नहीं है फिर भी स्तुति के लिए ये शब्द मन श्रुदी ने ऐसे विकल्प किया कल्पनाएं की उसी से ऐसा धर्म वहां दिखाई देने लग गया वास्तव में अभेद ही है पाप पात्मा आदि निवृत्ति मात्रम ही तत्र गम्यते फिर वहां अर्थ क्या निकलता है ये अपहद पात्मा ये कहने पर पात्मा आदि की निवृत्ति बोली जाती है मतलब पात्मा आदि की निवृत्ति ही वहां विवक्षा पाप नहीं है निष्पाप है सारे दोष निकल गया पाप से अन्य सभी दोष ले सकते हैं जितने भी दोष आत्मा में आरोपित कर दिए थे पहले उन सभी दोषों का निवारण होगा और सभी दोषों का निवृत्ति वहां प्रतिपादन कर रहे जैसे नेदी नेदी में निवृत्ति परग होता है वैसे ही अपगत आत्मत्व आदि भी निवृत्ति परक है कोई शब्द किसी धर्म को लेकर के चर्चा करता है कोई शब्द अन्य धर्म को लेकर के चर्चा करता है तो यही भेद है लेकिन स्वरूपतः चैतन्य में आत्मन स्वरूप मात्र स्वरूपि निष्पत्तिर युक्ता इसीलिए चैतन्य मात्र ही आत्मा का स्वरूप होने से शास्त्रों में आत्मा का जो स्वरूप प्रतिपादन करते समय सच्चिदानंद कहा गया है किंतु सच्चिदानंद तीनों ही मिलके चैतन्य रूप से अनुभूत होता है अहम अस्मी जैसा अनुभव होता है तो अहम ब्रह्मास्मी ऐसा अनुभव होता है मैं जानता हूँ जानने वाला हूँ ऐसा अनुभव होता है इसके कारण चैतन्य रूप को ही वहाँ मुख्य मान करके आत्मा का प्रतिपादन किया तो वही उसका स्वरूप होगा उससे अतिरिक्त को वहाँ संयोग नहीं कर सकते ऐसा बाहर से जो धर्म है उन धर्मों को स्वरूप में संयोग नहीं करना चाहिए अब वो होता भी नहीं कल्पना से ऐसा है उतनी ही मात्रा में होता है इसलिए चैतन्य में वो से आत्मन स्वरूप मिधि तन्मात्रेण स्वरूप अभिनिष्पत्ति उतने से स्वरूप अभिनिष्पत्ति कहना होगा स्वरूप अभिष्पत्ति स्वे रूपेण अभिनिष्पत्ति इस, इस वाक्य में जो स्वरूपाभिनिष्पत्ति है इसको तो चैतन्य रूप से ही मानना चाहिए और वहां परम ज्योति शब्द का भी प्रयोग किया है परम ज्योति रूप संबद्या वो को प्राप्त कर उसमें ही स्थित होकर वो स्वरूप से ही स्थित हो जाता है ये कहा तो वहां चैतन्य से अतिरिक्त किसी का संबंध करना नहीं होगा तथा च्रुति ही इस प्रकार की श्रुति है जो चैतन्य घन रूप से आत्मा का प्रतिपादन करती है एवं वरे अयमा आत्मा नबा कृष्ण प्रज्ञान घन एव इतम जातीय का अनुगृदा भविष्य का एवं वरे यह जो आत्मा है ये अयमात्मा अनंतर इसका अंदर बाहर कुछ नहीं जैसा वो स्वरूप है वैसा ही पूरा है तो अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा नहीं होता तो उसका स्वरूप ही एक है एक स्वरूप है और पूर्ण होता है कृष्ण जो उसका स्वरूप है वो स्वरूप से वो पूर्ण है परिपूरित है प्रज्ञान घन वो क्या है वो प्रज्ञान है ज्ञान है चैतन्य है और चैतन्य का घन रूप है चैतन्य ही ठोस है उसमें चैतन्य से अतिरिक्त कोई लेवलेश भी, मात्रा भी उसमें प्राप्त नहीं होता है जितना है वो चैतन्य मात्र है इत्य एवं जातीय का अनुग्रहीदा भविष्य जैसा नमक का डेला होता है नमक का डेले का अंदर बाहर सब नमकीन ही होता है वो उससे अतिरिक्त कोई धर्म को अपने अंदर नहीं रखता ऐसा ही यहां अंदर बाहर सभी एक रूप में ही अनुभव होगा तो अतिरिक्त धर्म वहां नहीं आए सत्य कामस्वादयस्तु तो यद्य वस्तुस्वरूप धर्मा उच्यंते सत्या अस्त यद्य सत्यकाम्वादि जो धर्म कहे गए हैं विशेषण रूप से सर्वत्र जो सत्य कामि धर्म है ये जो धर्म है यद्य ऐसा है तो भी वस्तुस्वरूप धर्मा उच्य वस्तुस्वरूप से मैंने सत्य धर्म है ऐसा ही प्रतिपादन होता है जहाँ अपहदमत्व आदि धर्म का प्रतिपादन आत्मा में किया है वही सत्य कामत्वादि धर्म का भी प्रतिपादन किया है तो ये सत्य कामत्व आदि धर्म एक साथ देखने पर ये भी है ऐसा ही दिखता है नहीं होने के कोई कारण नहीं दिखता इसलिए बोला वस्तु स्वरूपेण धर्म दिखते हैं। जैसे कि सत्या काम से ऐसा इसका विग्रह करेंगी जिसकी कामनाए बहुरी में विग्रह करके कहा सत्याह कामा इन जिनके कामनाएं सत्य ही होते तो सत्य संबंधी कामनाएं हैं असत्य नहीं होते तो कामना होंगे तो वो वास्तविक होगा ऐसा होगा तो सत्य ही होता है जो जैसे कामना आ गए वैसे उत्पन्न होता है जैसे फल देता है यद्यपि ऐसा है तथा भी, फिर भी उपाधि संबंधाधीनत्व तेषा न चैतन्यवत स्वरूपत्व तो संभव यहां ये भेद ध्यान में रखना चाहिए ये सत्या काम इन शब्दों को सत्य आदि को वास्तविक मानने के लिए उपाधियों की आवश्यकता होती अब जब आत्मा के स्वरूप से अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहेगा तो वहां सत्य आदि का कोई अर्थ ही नहीं है तो किसकी कामना करेंगे तो आत्मा से किंचित भेद मान करके ही सत्य आदि को रखा जा सकता है अब आत्मा से कोई भी भेद नहीं मानेंगे तो किसकी कामना क्या कामना कामना का मतलब ही क्या होता है इसलिए ये उपाधि को मान करके उपाधि संबंध को मान करके तदधीन ये निर्देश किया उपाधि को माने बिना नहीं हो सकता है उपाधि संबंध अधीनत्व उपाधि संबंध का अधीन करके ये चैतन्य आदि का उपदेश दिया न च नहीं सत्य कामत्व तो आदि का उपदेश है न चैतन्य आदि स्वरूप तो संभव है ये चैतन्य आदि के समान स्वरूप तो नहीं हो सकता क्योंकि कामना को कभी कोई भी आत्मा का स्वरूप नहीं मानता इच्छाएं आती है जाती है अब जो जिसमें जो इच्छा आती है मना आदि है उसको भी आत्मा का स्वरूप जब नहीं मानते है तो उसमें आने वाली इच्छा आत्मा का स्वरूप दूर वो तो होने से रहा ऐसा हो नहीं सकता इसलिए न चैतन्य स्वरूपत्व संभव है चैतन्य स्वरूप में ये आत्मा का ये धर्म सब स्वरूप नहीं हो सकता ऐसा मानेंगे तो क्या हो जाएगा अनेक कारकत्व प्रतिषेधात् क्योंकि अनेक आकारत्व का प्रतिषेध किया प्रज्ञान घन एव ऐसी श्रुति ने प्रज्ञान को छोड़कर के चैतन्य को छोड़कर और कुछ भी वहां नहीं है ऐसा कहा अनेक आकारत्व नहीं है अनेक आकारत्व नहीं अनेक की चर्चा नहीं अनेक विक्रियाएँ नहीं कुछ भी अनेक नहीं है एक से अतिरिक्त नहीं ऐसे में कामना एक विषय को लेकर के ही आती है तो वो कामना को रखना है तो विषय को रखना पड़ेगा और कामना करने वाला भी रहेगा इत्यादि बहुत सारे भेद की संभावना वहाँ होती है इसलिए उपाधि के कारण कामना वहाँ है ये मानना ठीक है जो कि सारे कामनाएं उसी से निष्पन्न होती है ईश्वर के इच्छा के बिना कोई भी इच्छा नहीं होती है और ईश्वर के इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता तो ऐसे स्थिति में सारी इच्छाएं सारे संकल्प सारे प्रवृत्तियां उस तत्व में उस परमात्मा तत्व में स्थित है यह कहना इस मंत्र का तात्पर्य होगा सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि ऐसा नहीं कि परमात्मा का स्वरूप में ये भी है वो भी है ऐसा कहना तात्पर्य नहीं होगा इसलिए स्वभाधिक मान करके ये सत्य आदि की व्यवस्था करेंगे जैसा जयमिनी जी ने कहा सत्य कामत्य आदि को मानना चाहिए तो मानेंगे उपाधि के संबंध से मानेंगे और निरुपाधिक रूप से औडलोमिनी जी का जो पक्ष है उसको लेंगे इस प्रकार एक जयमिनी का पक्ष सोबाधिक हो जाएगा और औडलोमि का पक्ष निरुपाधिक हो जाएगा प्रतिषिद्धम ही ब्रह्मणों अनेक आकारत्व न स्थान तो भी पर उभलिंगमरा कहते हैं इसका तो हमने विस्तार से पहले प्रतिपादन किया और ब्रह्म का अनेक आकारत्व का, का प्रतिषेध किया कहा सूत्र दिखा रहे न स्थान तो भी परसिंगात कहते हैं कि उपाधि होने पर भी स्थान तमन उपाधि से भी परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों नहीं है सगुण भी है निर्गुण भी है साकार भी है निराकार ऐसा नहीं है परमात्मा का स्वरूप कथन में केवल हम प्रज्ञान घन चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद को ही लेंगे और उससे अतिरिक्त सब उपाधि में रखेंगे ऐसा ये भी उसका स्वरूप हो जाए ऐसा नहीं माना जा सकता ऐसा पहले तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद में हम चर्चा कर चुके हैं तो वहां उसको देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कारण है कि हम सगुण को भी परमात्मा का स्वरूप नहीं मानते अतएव जक्षणादि संकीर्तन अव भी दुख अभाव मात्र अभिप्राय स्तुत्यर्थम और आपने दूसरा उदाहरण जो दिया जैसे कि न त्र पर ये दि जक्षण क्रीड़न रमवाण तो वहां हंसता है खेलता है रमता है इत्यादि जो कहा है ये सारी क्रियाएं भी जक्षणादि क्रिया ये भी दुख अभाव मात्र का अभिप्राय दिखाता है यानी वहां दुख नहीं होता कोई हंसता जब है उसको दुख नहीं होता तो जब खेलना होता है तो उसको दुख नहीं होता दुख होगा तो कोई खेलना नहीं होता अब रमण करता है तो दुख नहीं होगा तब करे इसलिए दुखा अभाव को मान करके उसका प्रतीकात्मक रूप से जक्षण क्रीड़न इत्यादि कहा है जो लोग में समझाने की दृष्टि से क्योंकि लोग में कहेंगे आनंद बहुत होता है लेकिन हंसता नहीं ऐसा बोलेंगे तो नहीं समझेंगे अब वो हंसता है बोलेंगे तो आनंद है यह अपने आप लोग समझेंगे ऐसा होता है इसीलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग श्रुति में श्रुति करती है तो उसका उद्देश्य तो दुखा भाव मात्र प्रकट करना होगा उसका स्वरूप ऐसा है प्रकट करना चाहते हैं उसका अभिप्राय से ये स्तुत्यर्थम का यह सब स्तुति के लिए यह स्तुति सुनने से मन में रोचक लगेगा और रोचक लगने से प्रेरणा मिलेगी प्रेरणा से वो कार्य करने में प्रवृत्त होगा उत्साह बढ़ेगा इसके कारण ये सब स्तुतियां दी जाती है स्तुतियों को लेकर के कभी भी यथार्थ नहीं समझना चाहिए स्तुति यथार्थ के साथ संबंध रखती है किंतु वो सांकेतिक संबंध होता है लक्षणा से संबंध होता है वो साक्षात संबंध जैसा कहा वैसा नहीं होता कोई भी स्तुति में ऐसा नहीं होता स्तुति में वो अतिशयोक्ति जोड़ते हैं साहित्य के अनुसार अतिशयोक्ति भावोक्ति और अन्य अन्य रसों को सब जोड़ करके स्तुति करते हैं अब वो सब हटा करके आपको उसको समझना पड़ेगा जब उस तत्व को जानने की जिज्ञासा से आप प्रवृत्त होंगे तो उस तत्व के संबंध में कुछ भाव मन में प्रकट होना चाहिए तभी प्रवृत्ति ठीक से चलेगी इसलिए भाव प्रकट करने मात्र के लिए ये यहाँ इस प्रकार की स्तुति की जाती है इसको यथार्थ नहीं समझना चाहिए यथार्थ तो, तो तत्व रूप से जो सचिदानंद स्वरूप कहा गया वो यथार्थ होगा और जो नेधि नेदि के द्वारा कहा गया दृश्यम अग्राह्य मलक्षण इत्यादि जो विशेषण निराकरण के द्वारा कहा ये सब सत्य होते हैं क्योंकि इसमें कोई स्तुति नहीं है ये धार्त वक्तव्य है स्तुति वक्तव्य को स्तुति की दृष्टि से लेना चाहिए आत्मरति इत्याधिवत है जैसे आत्मरथि कहते जैसा हमने कल भी बताया कि आत्मरथि कहने के लिए आत्मरति है किन्तु आत्मरथि वास्तव में कोई रेती नहीं होती जो आत्मा ही है वो आत्मा आत्मा में रमण करता है ये कहना नहीं होगा क्योंकि आत्मा आत्मा का अधिकरण नहीं बनता है आत्मा आत्मा स्वयं होता है वो अधिकरण अधिकर्तव्य का भाव वहां बनेगा नहीं इसलिए आत्मा में रमण करना या आत्मा का रमण करना, षष्ठी समास सप्तमी समास ये से कुछ भी नहीं हो सकता और आत्मा ही रहती है अब ऐसा कहेगा तो ठीक है क्योंकि आत्मा को ही स्वरूपता आनंद रूप मान करके ऐसा कह सकते बाकी सभी पदों का जो प्रयोग है ये उपाधि के कारण ऐसा कहा गया आवश्यक नहीं है तो भी वो कहते हैं स्तुति की दृष्टि से नहीं मुख्यान्येवा हृदय क्रीड़ा मिथुना आत्मनि शक्यंद वर्णय द्वितीय विषयत्व क्यों ऐसा है कि आत्मरदि इत्यादि में आ, स्वरूप नहीं हो सकता कारण क्या है कि मुख्य रूप से आत्मरथी इत्यादि का अर्थ यदि करेंगे तो आत्मा में रमण करना यह अर्थ होता तो उसका अर्थ है कि वो हम दो है द्वितीय विषय हो जाए और कोई भी रमता है तो दूसरे को लेकर के रमता है जैसा पहले कहा कि जो न, रम, न रमत है तो अकेला हो तो रमण नहीं होता है उसके लिए कोई दूसरे की सहायता चाहिए और वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है कोई वस्तु भी हो सकती है कुछ भी हो दूसरा चाहिए तब रमण होता है अपने आप में रमण करने का अर्थ वो अपने आप में स्थिर रहना ही होगा उससे अतिरिक्त नहीं होगा जैसे आप ध्यान आदि अवस्था में मन को रोक करके जब अपने आप में रहते हैं वो है अपने आप में रहना तो उस समय किसी का कोई विषय का संबंध नहीं है किंतु जो क्रीड़ा आदि है अब क्रीडा है तो क्रीड़ा के लिए दूसरा तो चाहिए अब दूसरे के बिना अपने आप कैसे खेले तो खेलने के लिए भी दूसरा चाहिए और इसलिए क्रेदिक क्रीड़ा इत्यादि में मिथुन दूसरा दो होने की आवश्यकता होती है दो के बिना इनका सबका सब, होना संभव नहीं इसलिए आत्मनिमित्तक आत्मनिमित क्रीडा मिथुन वास्तविक नहीं हो सकते प्रधान रूप से नहीं हो सकता गौण रूप से तो वर्णन कर, कर सकते इसलिए द्वितीय विषय कहा तेषा कहा तस्मात निर अशेष प्रपंचेन प्रसन्न प्रसन्न अव्यपदेश्य बोधात्मना अभिष्प्यताचार्यो मन इसलिए क्या इसका निश्चय क्या होता है कि वहां ब्रह्म रूप से प्राप्त होता है स्वेर रूपेण अभिष्प्य स जो कहा है उसमें क्या निश्चय होगा कि निरस्त अशेष प्रपंच प्रपंच का पूरा निराकरण जहां हो प्रपंच यहां आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देविक रूप से जितने भी बाधियां हैं ये सारे प्रपंच हैं ये आध्यात्मिक में आदि अंधकरण आदि जो भी प्रपंच होता है और आदि देविक में देवता आदि प्रपंच होते हैं आदि भौतिक में भोधादि जो अन्य जीव जंतु आदि सब प्रपंच होते हैं तो इस प्रकार से जो भी प्रपंच है जो भी विस्तार है उस सबका निराकरण जहां होता है के द्वारा वो ही प्रसन्न रूप है वो जो जिस होगा, उसको अपने स्वरूप में वो स्वच्छ और प्रसन्न होता है जैसा हमने पहले कहा था कि शुद्ध होने का अर्थ जिस वस्तु का जो स्वरूप है उस वस्तु में उस वस्तु का होना ही स्वरूप है और उसी को प्रसन्नता करते तो प्रकर्ष प्रकर्ष रूप से वहां स्थित रहता या पूर्ण रूप से रहता ऐसे अर्थ को समझ करके वो प्रसन्न होगा तो प्रसन्न ये प्रसन्न है अपने स्वरूप में स्थित है आ, क्योंकि वहां संप्रसाद शब्द का भी प्रयोग किया अस्मा संप्रसादा व्य तो वहां से संप्रसाद संप्रसन्न अवस्था सुषिप्ती है वहां भी उठ करके क्योंकि वहां अज्ञानाधिवादी भी नहीं है अज्ञानाधिकारी भी नहीं है इसलिए वहां से उठ करके वो प्रसन्न रूप से होता है अब उस प्रसन्नता जो स्वरूप की है उसका व्यपदेश नहीं किया जा सकता यह कैसे प्रसन्नता है यह व्यपदेश नहीं किया जा सकता तो व्यपतेशना व्यपदेश होता उसमें वी उपसर्ग अप उपसर्ग दोनों उपसर्ग है और दिश धादु से यह रूप बनता तो दिश का अर्थ तो उपदेश ही होता है और व्यपदेश विशेष रूप से कथन करना ऐसे व्यवहार में जो कहते हैं उसको हम व्यपदेश हैं ऐसा उपदेश कथन करना नाम लेकर के बोलना ये व्यपदेश होता है ऐसे व्यपदेश करके बोध आत्मना अभिनिष्पद्य दे तो होता क्या है वो आत्मा बोध रूप से प्रगट होता है पहले बोध के साथ मिला हुआ अनुभव होता था अब बोध शुद्ध रूप में अनुभव होता है तो बोधात्मना अभिनिष्पद्य दे इतना कहना है वो बोध तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि सभी अवस्था में विद्यमान था किंतु अब उन अवस्थाओं को पृथक करके स्वरूप से ही विद्यमान हो गया तो बोधात्म रूप से विद्यमान हो गया इसमें निवारित करने की प्रक्रिया निरस्त सर्वोपाधि की प्रक्रिया चलती है तो यहां कोई भी अन्य संबंध जोड़ा नहीं जा सकता इत्या अवडलोम आचार्यों मन्यते थे औडुलोमी महर्षि ऐसा मानते हैं ये उनका अपना अभिप्राय उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया जय मिनी ने अपने अभिप्राय व्यक्त किया अब दोनों का अभिप्राय हो गया अब इसमें ये निश्चय तो नहीं हुआ अभी ये दोनों अभिप्राय अपने व्यक्त किया इसमें से कौन सा अभिप्राय हमें स्वीकार करना चाहिए यह अभी नहीं कहा तो उसको कहने के लिए आगे सूत्र लाएंगे पूर्व पूर्वभाद विरोधम बादरायण तो बादरायण आचार्य जी बादरायण आचार्य दोनों के पक्ष सुनने के बाद में ये कहते हैं कि एवम अपनी इस प्रकार के वाक्य भी मिलते हैं यानी ब्राह्म ऐश्वर्य के संबंध में भी मिलते हैं और ये स्वरूप चैतन्य मात्र स्वरूप का भी कथन मिलता है तो एवं उपन्यासात् पूर्व भावाद अविरोधम बाधरायण तो पूर्व जो उपन्यासादि प्रकट किया उसी को लेकर के भी कहा जा सकता है किंतु वो सोपाधिक में जाएगा वो भी ब्रह्म का रूप है लेकिन वो सोपाधिक है और शेष जो है निरुपाधिक है तो पूर्व भाव भी है और उत्तर भाव भी है दोनों है क्योंकि चिदि मात्र स्वरूप में अवस्थान होना ये निरुपाधिक रूप से है और जो सत्य कामत्व आदि रूप में रहना जैविनी का अभिप्राय जैसा वो सोपाधिक रूप से है इसलिए इन दोनों में कोई विरोध नहीं है उपाधि हटाने वाली बात है और जहां उपाधि का निर्देश है वहां सोपाधिक मान करके शास्त्र में निश्चय किया जाता है और जहां उपाधि का निर्देश प्राप्त नहीं होता है वो निर्वाधिक होता है स्वाभाविक उसका अर्थ स्वाभाविक क्या अपने अर्थ लगते इसीलिए ब्राह्म ऐश्वर्य सोपाधिक रूप से कहते हैं और जो स्वाधिक उपासना करके वहां पहुंचते हैं उनको ब्राह्मण ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो भी ब्रह्म है वो केवल ब्रह्मलोक में ब्राह्म ऐश्वर्य नहीं है यहां भी जो ऐश्वर्य प्राप्त है वो सब ब्रह्म का ही है ब्रह्म से अतिरिक्त कोई ऐश्वर्य कहां प्राप्त होता है कुछ भी नहीं यहां पृथ्वी है जल है अग्नि है वायु है आकाश है ये सारे पंचभूत है इनके द्वारा निर्मित ये सारे प्रपंच है हम उनमें अनुभव करते रहते हैं वो अलग अलग प्रकार से अनुभव करते रहते तो ये सब असारा तो भगवान का ही है तो आत्मा का ही स्वरूप है इसलिए ये सब उधि में इस प्रकार के अनुभव होते हैं और निरुपाधिक में दूसरा अनुभव होता है जैसा सुषुप्ति आदि में निर्वाधिक जैसा कह सकते हैं वहां जाकर के कोई विषय का चिंतन नहीं करता है इसलिए वहां निर्वाधिक रूप से उसका अनुभव वहाँ होता है तो दोनों का अपने अपने स्थान निर्देश करके अनुभव मान लिया जा सकता है इसमें कोई दोष नहीं ये बाधरायण आचार्य कहते हैं तो मुख्य रूप से स्वरूप दृष्टि से तो चैतन्य मात्रा उडलोमी का पक्ष स्वीकार करेंगे किंतु स्वाधिक रूप से जयमिनी का पक्ष भी स्वीकार करेंगे क्यों दोनों का उपन्यास शास्त्र में इसलिए बोला एवं भी उपन्यास है उनका भी है इनका भी है तो ये प्रकरण में भी आया तो इस प्रकार के दोनों की व्यवस्था हो सकती है कहाषण एवं अभी पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप अभिभग मेंउलोमी जी का पक्ष स्वीकार करने पर भी वास्तविक वो है पारमार्थिक चन्य परमार्थ से प्राप्त जो होगा वो पारमार्थिक होगा तो पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप चैतन्य मात्र स्वरूप परमार्थ है तो परम का अर्थ क्या है जो अंतिम जाकर के वस्तु का स्वरूप प्राप्त होता है उसको परमार्थ कहते परमार्थ संबंधी जो आख्यान है कथन है उसको पारमार्थिक कहते तो परमार्थ से संबंध होता है अर्थ का तात्पर्य आप जानते हैं अर्थमन को तात्पर्य होता है विषय होता है और परमार्थमन जो वस्तु का परम तात्पर्य है ऐसा परम तात्पर्य के साथ संबंध करके जिसको तत्व बोलते हैं वही परमार्थ होता है और उसको वस्तुस्थिति बोलते या वास्तविक बोलते हैं वो भी परमार्थी होता है तो वास्तविक बोलो तत्व बोलो या स्वभाव बोलो यह सब परमार्थ में होता है परमार्थ का ही अर्थ है अंतिम में वही मिलना उससे अतिरिक्त नहीं मिलेगा तो यहां अंतिम जाकर के सारे उपाधियों को निवृत्त करने से उपाधियों के निवृत्ति ज्ञान के द्वारा तो चैतन्य स्वरूप अभ्युभगमे भी चैतन्य स्वरूप के अभिभगम स्वीकार करने पर भी विपलवार दृष्टि से हम स्वीकार करेंगे उसको ये अवलोमिने जो बताया ठीक है किंतु व्यवहार अपेक्षा, व्यवहार की दृष्टि से यानी व्यवहार की कल्पना करके उपाधि को मान व्यवहार कहने का अर्थ है कि तो उपाधि वहां स्वीकृत हो गई है क्योंकि बिना उपाधि का कोई व्यवहार नहीं है वो जो चतुर्थ अवस्था है अव्यवहार्यम अद्देश्यम अलक्षणम अचिध्यम ऐसे वो व्यवहार व्यवहार्य नहीं होता व्यवहार का भाव हो जाता उसको लेकर के कुछ कहना सुनना नहीं होता है इसलिए उसका अव्यवहार्य लक्षण दिया है पांडव के आदि में तो अव्यवहार्य है, है वो व्यवहार का योग्य नहीं शब्द शब्दादि प्रत्यय वहां काम नहीं करता है दो वाजो निवर्तन दिया अप्राप्य मनसासन इसके कारण वहां कोई व्यवहार कर नहीं सकता तो इसीलिए यहां जो सत्य कामत्वादी अथवा न त्र परेद क्रीडन रममाण इत्यादि जो भी वाक्य आया जो जे जैमिनी ने अपने पक्ष रखा था यह सब व्यवहार अपेक्षा से हो सकता है तो पूर्व से उपन्यासादिभ्यो अवगत से जो ब्राह्मण जयमिनी उपन्यासादि सूत्र आया था तो ब्राह्मी ऐश्वर्य के संबंध में जैमिनी महर्षि ने उपन्यासादि का दृष्टान्त दिया था जो उपन्यास उपन्यासकार कथन है विशेष विशेष कथन आया तो के संबंध में जैसा यह आत्मा भगत पात्मा इत्यादि सत्य काम तो यह सब उपन्यास है इससे अवगत ब्राह्म ये क्या है से ज्ञात होता है कि ब्रह्म संबंधी कोई ऐश्वर्य रूप भी है ब्रह्म संबंधी अनेक रूप है उसमें ब्रह्म संबंधी एक ऐश्वर्य रूप भी है उसमें मानने में क्या है? जब अनेक रूप मानते ही है तो वहां ईश्वर भाव में हिरण्य गर्भ भाव में वहां ब्रह्म संबंधी ऐश्वर्य प्राप्ति होती है ब्राह्म ब्राह्मय रूप अप्रत्याख्यानात् वो प्रत्याख्यान नहीं कर रहे हैं कि जब उपाधि से होता है तो व्यवहार अपेक्षा से उसको रखा व्यवहार अपेक्षा से उसका प्रत्याख्यान नहीं करने से जयमिनी जी ने जो कहा वो व्यवहार दृष्टि से सोबाधिक रूप से व्यवहार के अनुसार जो भी आता है उसको लेके कहा वो भी शास्त्र में आया है और औडलोमिनी जी ने जो कहा वो स्वरूप दृष्टि से दोनों की अलग अलग दृष्टि है इस प्रकार से बाधारायण आचार्य जी दोनों का अविरोध भाव रखते हैं ये दोनों दो दृष्टि से हो सकता है हमारे लिए दोनों स्वीकार दोनों रहेगा इति अविरोधम बादरायण आचार्यो मन्यते कहते इस प्रकार बादरायण आचार्य जी अविरोध ही मानते हैं यह सिद्धांत है तो दोनों है ये अर्थ होता तो स्वयं रूपेण अविनिष्पद्य दे इसमें स्वरूप दृष्टि से चिरीमात्र स्वरूप रहेगा और जो ब्रह्म लोगादि संबंधी फल के विषय में कहेंगे तो वो फल के रूप में ये सभी रहेगा क्योंकि आगे का जो अधिकारण इसी को लेकर के आएगा तो ऐश्वर्य भी रहेगा ये भी रहेगा रहे सोबाधिक और निर्वाधिक रूप से दोनों को विभाजन करके बादरायण आचार्य स्वीकार करते हैं ये काम इस प्रकार से ये तृतीय ब्राह्म अधिकरण पूरा हो जाता है आगे संकल्पाधिकरण ठीक है पूर्व अधिकरणेश पर विद्यालम अभिधाया अपर विद्यालम प्रवंचम अधुना उच्च अब तीन अधिकरण में परविद्या के विषय में विचार किया अब यहां से लेकर के जो अधिकरण है चार अधिकरण है इसमें अपर विद्या को लेकर के विचार करेंगे कि ये समापन करते समय दोनों की व्यवस्था बना रहे अब ये जो सूत्र ष्ठ सूत्र जो चला गया है इसमें बता दिया है कि दोनों के व्यवहार दृष्टि से और पारमार्थिक दृष्टि से दोनों ही स्वीकार्य है हम दोनों में अविरोध मानते हैं क्योंकि विरोध मानना तब है कि जब परस्पर वस्तु का स्वरूप में विरोध हो जाता है तब तो विरोध मानना है किंतु स्वरूप विरोध नहीं है तो अविरोध माना जाता है जैसे पृथ्वी है ये धरती है धरती मृतिका है तो मृतिका से ही घड़ भी बना हुआ है किंतु घड़ और पृथ्वी में देखते हैं तो उसमें घड़ का स्वरूप जब देखते हैं तो मृतिका है किंतु कार्य दृष्टि से देखते हैं तो पृथ्वी से अलग भी दिखता है दोनों दिखता है किंतु उसमें विरोध नहीं होता क्योंकि स्वरूप दृष्टि से घड़ मृतिका ही होने से वो एक हो जाता है दोनों अलग अलग नहीं है लेकिन जहां स्वरूप दृष्टि से भेद होता है तो उसको दोनों को अलग माना जाता है तो जैसे अग्नि है ये अलग तत्व है ये उष्ण स्वभाव वाला है और जल है अलग तत्व है ये सीधा स्वभाव वाला उष्ण स्पर्श अग्नि का और सीधा स्पर्श जल का तो इन दोनों का फिर एक नहीं हो सकता ये दोनों स्वरूप उनके स्वभाव से अलग है इस प्रकार का यहां अलग नहीं है ये तो वो एक ही आत्मा जब वो एक पोशाक पहनता है तो दूसरा रूप में और दूसरा पोशाक पहनता है तो दूसरे रूप में दिखता तो इसीलिए अलग अलग रूप में दिखने से वो व्यक्ति अलग होता है ऐसा नहीं मान सकते इस प्रकार से अविरोधम बादरायण ये कहा बादरायण जी ने दोनों का अविरोध माना अब उसी के आधार पर आगे का अधिकरण कहेंगे ये टीकाकरण ने कहा शारीरिक न्याय संग्रह देखिए ये यह विषय है छांदों के उपनिषद में आया अष्टम अध्याय में स यदि पितृलोक का कामो भवती पितर संकल्पा देवास्य पिता दी इत्यादि कहा वहां जैसा अभी चर्चा अभी हुई है वहां भी एक ब्रह्मलोक प्राप्त होने की स्थिति है एक विद्वान पुरुष है ओ उन, उनकी अभी जैसी जैसी इच्छा होती है वैसे वैसे होगा ऐसा कहा हुआ तो पितृलोक काम ना करते हैं तो पितरा वहां प्रस्तुत हो जाते हैं सब प्रकट हो जाते हैं माद्र लोक की काम ना करते हैं तो मादाएं माद्र लोक प्रकट हो जाता है ऐसा ऐसा कहा मतलब बहुत अद्भुत है और संकल्प करके ही उसको प्रकट करना माने बहुत अद्भुत होता है अब यह संकल्प से क्या प्रगट होता है कैसे प्रगट होता है इसके लिए व्यवस्था बना रहे मुक्तस्य पित्रादि भोग साधन संपत्ति मुक्त संकल्प सकलव्यतिर उचित प्रयत्ना साधन सामग्री सब भोग साधन सपत्ति अस्मदादि भोगसाधन सपत्तिवत् अन से पूर्वादि एक अनुमान करता है ये जो आदि के संकल्प करके पितरों को प्रकट करता है ये साधन संपत्ति के बिना नहीं हो सकता मन आदि प्रकट करने के लिए जिन साधन सामग्रियों की आवश्यकता है उन साधन सामग्रियों के साथ ही ये प्रकट करता है कोई केवल संकल्प करेगा तो कोई प्रकट नहीं होता तो उसमें वो कुछ बना रहे हैं कुछ तैयार कर रहे हैं ऐसा कोई बोलना पड़ेगा तो मुक्तस्य ये जो मुक्त हुआ है यानी आप वो, वो मुक्त नहीं है ये तो वहा ब्रह्म पहुंच करके वो मुक्त हुआ वो जो मुक्त है पितादि भोग साधन संपत्ति ही क्योंकि अपरा विद्या का विषय है या ब्रह्मलोक पहुंचा हुआ ब्रह्मलोक में जाकर के वो क्रम मुक्ति पाने वाले हैं ऐसे स्थिति में वहां बैठा हुआ तो वो पितरादि भोग साधन संपत्ति को लेकर के विचार करता है क्या है कि पितरादि भोग साधन संपत्ति है ना ये तो संकल्प व्यतिरिक्त संकल्प से अतिरिक्त होना चाहिए मैंने संकल्प करेगा बाद में सामग्री एकत्रित करके उसको संपन्न करेगा जैसा इस लोग में होता है पहले संकल्प करता है उसके बाद में साधन सामग्री एकत्रित करता है अधीव प्रयत्न करता है तदन उसको प्राप्ति हो जाती है अब वहां भी ऐसा ही होगा इसलिए संकल्प व्यतिरिक्त उचित प्रयत्न आती जैसा जैसा प्रयत्न आवश्यक है वैसा प्रयत्न आदि करेगा और पितृलोग बनाने के लिए जितनी सामग्री चाहिए होगा वो सारे सामग्री वहां एकत्रित करेंगे और जिस प्रकार के प्रयत्न की, की आवश्यकता होगी वैसे प्रयत्न करेंगे इसलिए साधन सामग्री सव्यपेक्षा ये जो है ना पितृ लोगादि संकल्प से अतिरिक्त साधन सामग्री की अपेक्षा रखता क्यों भोग साधन संबत्त क्योंकि वो भी भोग साधन संपत्ति तो है तो भोग साधन संबंधित्व जहां भी रहेगा वहां सब ये जो है उचित प्रयत्न साधन सामग्री सव्यपेक्षा संकल्प व्यतिरिक्त तो होता है संकल्प मात्र से ऐसा होता नहीं जैसा आप भूखे बैठे यहां बैठ करके संकल्प करेंगे भोजन के संकल्प करेंगे तो होता नहीं वो वहां जाकर के भोजन बनाना पड़ेगा तब वास्तव में खाना पड़ेगा तब वो पूरा हो जाता संकल्प करता है संकल्प के बिना नहीं होता किंतु तो संकल्प मात्र नहीं होता संकल्प से अतिरिक्त वहां करना पड़ेगा क्यों आपने नाम लेकर के कहा पित्रलोग की प्राप्ति होती है और देवलोग की प्राप्ति होती है माद्र लोग की प्राप्ति होती है भ्राद्र इत्यादि इत्यादि कहा तो ये सारे अलग अलग है अलग अलग प्रकार के भोग है नहीं तो इनकी इच्छा क्यों करते हो नहीं करना चाहिए तो भोग तो आपको मानना पड़ेगा तो भोग सामग्री माननी पड़ेगी और भोग सामग्री केवल संकल्प से नहीं होता यदि संकल्प से होता है तो वो तो स्वप्न जैसा रहेगा फिर तो कोई काम का नहीं खाली विचार में रहेगा और विचार में देखने पर उसका फल नहीं होता ऐसे तो मानते इसलिए भोग साधन संपत्ति वहां होनी चाहिए क्यों अस्मद आदि भोग साधन संपत्ति हो जैसा हमारे यहां होता अस्मद आदि इस लोग में जैसा हम करते हैं पहले संकल्प करते हैं फिर उसके अनुसार निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं फिर उसके बाद वो भोग संपत्ति प्राप्त हो जाती है ऐसे ही करना पड़ेगा अब यहां ऐसा नहीं यहां ऐसा होता है वहां ऐसा नहीं होता है कहने का कोई कारण नहीं है इसीलिए ये जो भी वहां प्राप्त होंगे बोला ये सब साम, साधन सामग्री से होगा इतने अनुमान से अनुमान यह अनुमान पका है क्योंकि आदि का भोग साधन संपत्ति दृष्टांत मिलता है और केवल संकल्प करके कोई तृप्त तो नहीं होता संकल्प करके तृप्त तो होता है तो फिर वो प्रवृत्ति नहीं करते अब संकल्प करके तृप्त तो नहीं होता है तभी तो जा रहा वो पहले संकल्प करता और फिर जाता है वो ढूंढने लगता अब जैसा भूख लग रही है तो वो भोजन का संकल्प करेगा भोजन चाहिए भोजन चाहिए भोजन चाहिए सोचेगा उसके बाद भोजन सामग्री ढूंढने जाएगा ऐसे होता है वो केवल हम ऐसे करते नहीं कसारे पशु पक्षी आदि सब ऐसे करते इसलिए सामग्री के बिना कार्य कैसे होता है और होता भी है तो वो तो व्यर्थ होगा मिथ्या होगा वो तो कुछ नहीं होता है उसमें इस प्रकार से अनुमान पूर्व पक्ष ने किया है तो उसको उत्तर में कहते हैं देखो संकल्पा देव इतनी अवधारण श्रुत्या आपकी बात तब सही है जब श्रुति ने ऐसा स्वीकार किया होता श्रुति तो ने ऐसा नहीं किया सुदी सीधा कहती है कि संकल्पात ये वह है संकल्प से ही होता है मैंने संकल्प से अतिरिक्त कुछ भी करता नहीं उसका निवारण करता जैसा बैठे बैठे ही हो गया ऐसा बोला तो बैठे बैठे हो गया और बैठना तभी हो गया पर वो कार्य कुछ किया नहीं किसी प्रकार किया नहीं है कुछ उन्होंने संकल्प मात्र किया और संकल्प से ही सिद्ध हो गया बोल दिया तो ये ही का क्या करेगी? अब संकल्प से तो उनको काम करना होता तो केवल संकल्प से सिद्ध होता इतना कहता लेकिन श्रुति कहती है कि संकल्प मात्र से होता है और कोई काम नहीं करना पड़ता अब वो है भी ऐसा है ना अब यहाँ इतना प्रयत्न करके सब अनुभव करके यहाँ का सारा भोग को छोड़ करके और बहुत साधन निरंतर साधन करके अभ्यास करके प्रयत्न करके वहां गया और वहां भी जाकर के फिर सब बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा तो ये तो ठीक नहीं फिर यहां इतना जो प्रयत्न किया वो व्यर्थ हो गया अब यहां डोल, डाल चावल रोटी बना करके खा रहा था अब यहां से प्रयत्न करके वहां गया और वहां भी जाकर के वही डाल रोटी रोटी बना के खाना पड़ेगा या मतलब जो भी वहां चाहते हैं वो सब बनाना ही पड़ेगा अपने आप तो बड़ा मुश्किल होता है फिर आप छोड़ के जाएंगे वहां जाने की क्या जरूरत है हाँ आप काम दे रहे हैं ना यहां से जाकर के वहां भी काम दे रहे और वो तो मुश्किल हो जाएगा फिर वहां काम करने वाले को ढूंढना पड़ेगा सामग्री ढूंढना पड़ेगा सारे झंझट अब वो फिर तो मतलब ही क्या है वहां जाने का तो हां तो हम फ्री में करना चाहते तभी तो जाते हैं वहां जैसा लोग जो है ना बहुत प्रयत्न करके कठिन प्रयत्न से पैसा कमाते कमाने के बाद में जब पैसा थोड़ा उचित मात्रा में हो जाएगा अपने पास होने के बाद में वो क्या करता है फिर वो यहां से जाता है घूमने के लिए घूमने के लिए जाता है कहीं इधर उधर प्रयाण में निकल जाते हैं और वहां जैसा विदेश में जाते हैं कहीं बड़े बड़े होटल में जाकर रहते हैं वहां जो है विशेष सब प्रोता अब वहां जाकर के वहां तो काम तो करेगा नहीं वहां जाके एक ग्लास भी धोने के लिए बोलेगा तो नहीं करेगा वो घर में तो सब कर रहा था यहाँ तो ग्लास धो करके पैसा कमाया लेकिन वहां जाके बोलेगा आपको थोड़ा धो साफ करो करें नहीं करेगा क्यों वो उनका लक्ष्य ही अलग है या करके कमा के वहां जाकर के आराम से भोगने के लिए जा रहा है तो आराम से भोगेंगे वहां काम देंगे तो कैसे होगा तो खाली पैसा दे देता है उसके बाद महाराजा के समान कमरे में रहता है सब ऑर्डर देता है ऑर्डर आ जाता है और कुछ भी नहीं करेगा बस वो मतलब चबा के खाना पड़ता है तो चबाते है बाकी चबाने के छोड़ करके और कुछ करता नहीं वो तो कोई चबा करके देंगे तो फिर वो भी ठीक है तो ऐसा करके वो करने जाता है इसका मतलब क्या है वो कुछ नहीं करना चाहता है अब ऐसे तो यही से जा रहा है यहां तो कोई विदेश जा रहा है जूसलमान जा रहे बहुत कान जा रहे वो पैसा खर्च करके आता है ऐसा ही ये विचार जो है जिंदगी भर बैठ करके वो पुण्य गमाया और साधन किया जो जो किया सब करने के बाद में वो पूंजी तैयार हो गई और तब गया ऊपर और फिर वहां जाकर के फिर संकल्प करके सब करता और वहां ऑर्डर मात्र देगा और कुछ नहीं करेगा तो जो आएगा तो खाएगा तभी तो ठीक रहेगा नहीं तो ये दोनों में भेद नहीं होगा इसलिए संकल्पाद ये वही अवधारणा श्रुति है ना इससे क्या अर्थ निकलता है कि विद्या या ये उपासना के द्वारा मंद्र औषधादिवत अचिंत्य सामर्थ्यवाद ये विद्या में है ना एक बहुत अचिंत्य सामर्थ्य है ये सामर्थ्य आप नहीं समझ सकते ये नएकों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये मंद्र औषधि आदि में ऐसे वीर होता है ऐसी शक्ति होती ये अचिंत्य शक्ति है आप नहीं समझ सकते ये कैसे काम करता है ऐसा कोई मंत्र फूका तो उसी का फल होता है अब कैसे होता है तो होता है ऐसा एकदम आदमी बदल जाता है कुछ कुछ होता है क्या क्या नहीं होता है मंत्र फूंक करके किसी को शाप देते हैं या किसी को प्रगट कर देते हैं कुछ भी करते ऐसे सब होता है तो मंत्र शक्ति एक अलग होती है और मंत्र शक्ति को मंत्र शास्त्र का अध्ययन करके फिर वो सब समझना पड़ता है मंत्र में शक्ति कैसे पैदा हो है तो वो मंत्र शक्ति से बहुत कुछ होता है तो ये अलौकिक होते हैं और अन्य से अन्य प्रकार से करने पर आपको प्रयत्न करना पड़ेगा लेकिन मंत्र शक्ति भूंगने के लिए कोई प्रयत्न नहीं है अब मंत्र बोल दिया तो हो गया इसीलिए ऐसा नहीं कि उसमें सामर्थ्य नहीं है नहीं कह सकते वो मंत्र शक्ति है और औषधि है अनेक अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां हैं बड़े बड़े रोग को निवारण कर देते हैं और क्या क्या होता है जड़ी बूटियों से बहुत कुछ अद्भुत होता है तो इसीलिए ये ये जैसे औषधि में है मंत्र में है इस प्रकार अचिंत्य शक्ति सामर्थ्य रहते ऐसा ही सामर्थ्य इस उपासना को वासना से प्राप्त हो गया ऐसे सामर्थ्य हो गया वो संकल्प करेंगे हो जाए ऐसा होगा इसलिए वो सोच समझ करके संकल्प करना पड़ेगा नहीं तो कुछ कुछ भी संकल्प करेंगे प्रकट हो जाता है ऐसा होते हैं इसलिए जैसा कल्पवर्ष के नीचे हम बैठे हैं जैसा है वो कल्पवर्ष है ना पूरा यह आकाश कल्पवृष्ट उसके नीचे बैठा है आप कुछ भी संकल्प करेंगे कुछ दिन के बाद वो ऐसा आ जाएगा किसी को जल्दी आता है किसी को देर से आता है है तो ये पूरा है कि कल्प वृक्ष ही है कल्प वृक्ष में ऐसा होता है कल्प वृक्ष के नीचे जाके संकल्प करो तो हो जाता है वो पंचतंत्र में एक कथा है ना वो गए थे वो तीन मूर्ख जो है हाँ हाँ वहां जाकर के वो संकल्प किया तो हो गया शेर का संकल्प किया शेर आ गया और वो सब, फिर संकल्प किया वो शेर आके मुझे खाएगा तो क्या होगा फिर वो खाया ऐसी सब होता है तो संकल्प करने से ऐसा होगा इसीलिए यह भी संकल्प सोच समझकर करना होगा और वो मंदर शक्ति उसके पास आ गया विद्या के जो उपासना का बल आ गया इसके कारण वो उसके सामने कोई टिकता नहीं भी कहा जो प्राणोपासक होते हैं वो प्राणोपासक के सामने कोई भी टिकेगा नहीं ऐसा स्थिर होता है जैसा कोई पत्थर में मिट्टी का ढेला से मार दिया तो क्या होता है वो मिट्टी का ढेला खत्म हो जाता है पत्थर को कुछ नहीं होता ऐसा ही उपासक की शक्ति होती है इस प्रकार से वर्णन आता है इसीलिए अब ये जो एवकार है एवकार सब काम कर देता तो न्याय अनुग्रहित बाधो दृश्यता इसलिए इस युक्ति से कि मंत्र आदि में जो विशेष शक्ति जैसा आती है उसी प्रकार ये विद्या में भी विशेष शक्ति आ गई है उस शक्ति के कारण वो बिना साधन सामग्री से संकल्प से सब कुछ सृजन कर देता अब वहां तक जाने की आवश्यकता नहीं आप जब स्वप्न में देखो स्वप्न में भी अपने संकल्प से सब कुछ बनाते वो संकल्प आपके वश में नहीं है ये तो बात अलग है यदि कोई साधन विशेष करेंगे तो वो वश में आ जाएगा लेकिन अब वो वश में नहीं है स्वप्न में जैसा आता है वैसा आपको लेना पड़ता है कोई अच्छी बात आ गई अच्छा आ गया तो अच्छा लेता है अगर बुरा आ गया तो बुरा लेता है लेकिन हो आता तो मन से ही है ना संकल्प करके आता है और सब सत्य जैसा ही अनुभव होता है इसी प्रकार यहां भी होगा इनका यहाँ क्या है सत्य संकल्प होता है इसके कारण वो संकल्प करके देख सकते हैं। जैसा आप संकल्प करके कोई अच्छा स्वप्न देख सकते हैं रोज तो कितना अच्छा होगा आप तो फिर ज्यादा समय आप नींद में लगाएंगे तो संकल्प करेगा तो सारे वहां प्रकट हो जाएगी बहुत अच्छा है ऐसा होता है वो इसके लिए साधन करेंगे आप चिंतन करेंगे कुछ क्रम करेंगे तो होता है ऐसा नहीं कि आपका संकल्प नहीं आता लेकिन कमजोर रहता जैसा इनका आता वैसा नहीं होगा वो रहेगा आएगा आकर के आपको अच्छा सपने दिखाएगा और आप आनंदित होंगे ये भी हो सकता है ऐसा ही एक ही आया और जैसे कोई बड़ी बात कुछ नहीं है और वो साधन किया साधन किया मन में वो शक्ति आ गई और संकल्प किया तो वो प्रकट हो गया अनुभव कर दिया बस ये प्रकट होने का मतलब क्या अनुभव हो जाना चाहिए अब स्वप्न में असली में आपने खीर खाया नहीं खाया ये प्रश्न नहीं है वहां अब खीर खाया वो आनंद हो गया बस वही तो यहां भी होता है ना ये असली खाने में नकली खाने में कोई फर्क तो नहीं है आनंद तो वही है तो ये असली ही खाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं जैसा आजकल घी बहुत नकली आते हैं लोगों को पता नहीं वो तो बनाते हैं घी से वैसे खाते और वो नकली है असली है मालूम नहीं होता है तो वो खा लेते हैं और आनंद तो वही होता है बाद में पता चलता है नकली है तो फिर थोड़ा हो जाता चलो नकली था ऐसा लेकिन होता तो वही है ऐसा ही स्वप्न में जाकर के खीर खाने पर भी यहाँ भंडारे में खीर खाने पर भी आनंद तो बराबर ही है और स्वप्न में स्वप्न का रहता यहां का यहां रहता तो इसमें क्या फर्क है ऐसे ही वहां जाकर के वो संकल्प करेगा अनुभव कर देगा इसमें प्रॉब्लम क्या है सामग्री की क्या जरूरत है सामग्री के बिना ही हो जाता ऐसा ही सोचना चाहिए ये ब्राह्मण संबंधी भोग सारे ऐसे होते सूत्र है संकल्पा देव दो छ्रुते संकल्पा देव तू तत्श्रुदे कि ये सारे उपस्थिति संकल्प से ही है ऐसे ही वो श्रुति आती है श्रुति स्पष्ट रूप से संकल्पा देवा पितर समुत्तिष्ठी ऐसी कहती है इसलिए उसको वैसे के वैसे स्वीकार करना चाहिए भाष्य में हार्द विद्याम श्रूयते जो हार्द विद्या है दहरो अंतराकाश इत्यादि जो प्रथम खंड में द्वितीय खंड में वहां आया है छोटे उपनिषद अष्टमा उसी को हार्द विद्यालय समुष्ठी इत्यादि वो यदि पितृलोक का काम होता है पितृलोकों को चाहने वाला होता है वो चाहता है हमारे पिदरों का थोड़ा दर्शन हो जाए ऐसा चाहता है चाहता है तो संकल्पादेव पिदर समुतिष्ठी सारे पिदर संकल्प से प्रकट हो जाएंगे और खाली जो है ना वो जब प्रकट हो जाएंगे वो अपने आप ही देख सकता है दूसरा नहीं देख सकता जो जो साधन किया वही देखेगा और दूसरे को करना पड़ेगा तभी देखेगा नहीं तो दिखाई नहीं पड़ता जैसे दिव्य दृष्टि है ना दिव्य दृष्टि जैसे महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि दिया तो दिव्य दृष्टि से तो वो जिसको दिव्य दृष्टि है उन्हीं को दिखाई पड़ता और दूसरे को दिखाई नहीं पड़ेगा वो विशेष शक्ति है वो उसी से उनको दिखाई पड़ता ऐसा ही यहां उनको दृष्टि हो जाती है तो वो संकल्प करते हैं तो सारे पितर सामने उपस्थित हो जाते हैं ऐसे आशीर्वाद देते हैं इत्यादि कहा तो तत्र संशया यहाँ संशय क्या है कि किम संकल्प एवं केवल पितर आदि समुत्थाने हेतु उदा निमित्ता अंदर हमारा संशय तो इतना ही है कि ये केवल संकल्प से ही पितर उपस्थित होते हैं अथवा कोई निमित्ता की भी आवश्यकता होती निमित्त मन अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होती तत्र सत्य संकल्पादेव श्रवणे लोग निमित्तांतर अपेक्षता युक्ता पूर्वादि कहता है कि सोचने में यही अच्छा लगता है कि संकल्प करने के बाद में संकल्प मात्र श्रवण हुआ तो है किंतु लोग में जैसा होता है इस प्रकार समझना ठीक होगा इसलिए निमित्ता की अपेक्षा भी जोड़ देनी चाहिए तो संकल्प करेगा और भी निमित्त वहां हो जाएगा फिर उसी से उसको सारी वहां उपस्थित हो जाएंगे तब तो कुछ असली लगेगा और ऐसे ही आप संकल्प से प्रकट होंगे बोलेंगे तो लोगों को नकली लगेगा ये क्या सत्य है ये कैसा प्रकट होता है ऐसा सोचेगा इसलिए लोग जैसा मानते हैं ना थोड़ा बहुत हमें भी मानना चाहिए नहीं तो ऐसी बातों को लोगों को सुनाएंगे लोग तो परिहास करेंगे उपहास करेंगे ये क्या बोलता है? वो ऐसे सब उपस्थित हो जाता है बोलता है तो क्या होता कुछ नहीं होता ऐसे उपहास करेंगे इसलिए लोग मैं थोड़ा सामग्री आदि की अपेक्षा रखते हैं तो सामग्री आदि अपेक्षा करके ही संकल्पाद गेदुभ्य पितादी संपत्ति एवं मुक्त जैसे हमारे लोग में होता है कोई अपने पिता पिता को देखने की इच्छा करता है तो एक गाँव से दूसरे गाँव में जाकर के वो देखने की इच्छा करने वाला जाता है और वहां जाके प्राप्त करता है गमनादि क्रिया करता है मन सामग्री आदि का अपेक्षा करता है तो ऐसा ही होना चाहिए ये ठीक है एवं दृष्ट विपरीतम न कल्पितम भविष्य इसका प्रयोजन क्या है ऐसा कहने पर दृष्ट विपरीत नहीं होता कि जैसा देखा गया जैसा अनुभव किया गया आप पूरा विपरीत उसका बोलेंगे तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ये बोलने पर ठीक है वहां जाके पितरों को देखता है थोड़ा सा निमित्त आदि होते हैं इत्यादि बोलने पर लोग उसको स्वीकार करेंगे और जो दृष्ट विपरीत नहीं होगा लोकाचार विपरीत नहीं होगा ये वाल है संकल्पा देवती तो राज इव संकल्पितार्थ सिद्धि करीम साधनांदर सामग्रीम सुलभाम अपेक्ष उच्य अच्छा अब पूर्वाध्यक्ष अपने तर्क देता है तो बोलता है ये संकल्पाद ये व में फिर येवा कारक कार का क्या अर्थ होगा जब सभी के समान जो है लोग में जैसा होता है वैसा ही वो भी सामग्री की अपेक्षा करता है सब कुछ करता है तो फिर संकल्पात ये व कहने का क्या है तात्पर्य पूर्व पक्ष अपना तर्क दे रहे हैं संकल्पात व कहने का तात्पर्य ये है ना वो तो संकल्प से ही होता ऐसी बात नहीं है लेकिन उनके पास ऐसी व्यवस्था है सब कुछ है अरे वो सोचने मात्र से हो जाता है लोग बोलते हैं ना? वो सोचते हो जाता इसका मतलब सोचते हो जाता ऐसा नहीं है सोचने के बाद में उनके पास धन संपत्ति सामग्री सब प्रचुर मात्रा में उपस्थित है इसके कारण वो तो केवल बोलता है तो काम हो जाता जैसा प्रधानमंत्री बोलता है तो काम हो जाता है बाकी उनको कुछ करना नहीं पड़ता क्यों अब उनके आदेश के पालन करते हैं पूरा देश पालन करेंगे सब तैयार रहते हैं और तुरंत बोलो तो हो जाएगी आपको तो यहां से वहां तक जाने के लिए तो सोचना पड़ेगा गाड़ी का इंतजार करना पड़ेगा फिर ये सब बहुत मुश्किल होता है तो ये दोनों में अंदर है ना वो भी मनुष्य है ये भी मनुष्य है लेकिन उनकी जो है संपत्ति आदि, मतलब व्यवस्था अलग है वो पद अलग है वो पद की पद का जो प्रभाव है उससे वो कार्य हो जाता है इसलिए लोग में ऐसा कहा जाता है वो तो सोचने से ही हो जाता है बोलने से ही हो जाता है ऐसे बोलते है। तो वैसा यहां है, हाँ, है। वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं नहीं है लेकिन ऐसा बोलते हैं जैसे राज्य है वह संकल्पिता सिद्धि करी जैसे राजा है राजा अपने संकल्प करता है आदेश देता है और उसको प्राप्त करने के लिए कोई साधन सामग्री आदि सब जो होता है वो साधन सामग्री आदि उनके पास सुलभ मात्रा में केवल सोचने का देर है बस हो गया उससे तुरंत हो जाता है सोचते ही हो जाता वो तुरंत आदेश हो जाता तो सुलभ सामग्री आदि को देख करके वहां संकल्प से सिद्ध होता है ऐसा कहा अब देखे कैसे युक्ति निकाला वास्तव तो में सही है ऐसा तो होता है लोग में बोला जाता है और ऐसा तो वहां भी बोलते हैं वहां जाके देखेगा सब कुछ व्यवस्था बहुत बढ़िया है और केवल संकल्प कर दिया अब सब तैयार हो गया ऐसा तो हो सकता है इसलिए ये वकार का इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो तो हम इस प्रकार अर्थ कर सकते ऐसा पूर्वादि ने कहा न चाहक मात्र समु ाह पितादयो मनोरथ विजृंभी चंचलत्वा पुष्कलम भोगम समर्पयितुं पर्याप्ता स्यूर हम क्यों ऐसा सोचते हैं आप केवल संकल्प से सब कुछ होता है संकल्प से पितर उपस्थित होते हैं और उनको आनंद देता भोग देता ये कहने से लोग इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे क्यों ये संकल्प से जो भी उपस्थित होता है वो चंचल होता है अब थोड़ी देर के लिए होता है बाद में वो भाग जाता है और जैसा आप स्वप्न में होता है स्वप्न में जो है ना बहुत बढ़िया खेर सामने आ गया खेर रखते ही वो स्वप्न बदल गया और का ही हो गया और खेर आ गया तो उसको खाना के लिए भी टाइम नहीं मिला ऐसा हो जाता है संकल्प से ऐसे होगा वो कोई गारंटी है नहीं बहुत बढ़िया हमने सोचा रहे वो स्वप्न अच्छा रहे हमें से अच्छा था लेकिन होता नहीं ये ऐसा चंजल होता है कहां कहां ले जाते कुछ वो पता नहीं चलता अब ऐसा ही आप यहां से जाने वाले ये साधक वहां पहुंचने के बाद में फिर यह चंचल भोग देने चाहेंगे तो वो कोई चाहेगा नहीं अच्छी बात नहीं है इसीलिए वहां तो स्थिर होना चाहिए तो वो सामग्री आदि से बनेंगे तो स्थिर रहेगा ठीक है अच्छा रहेगा ये तो ऐसा ही होता है इसलिए बोलता है संकल्प मात्र समुत्थाना संकल्प मात्र से समुत्थित हुए जो पिता पित्रादि है ये तो मनोरथ विजृंभी जैसे मनोरथ से प्रकट हो गया मनोरथ मना बैठे बैठे जो दीवा स्वप्न देखना इसको है इसको तो मनोरथ बोलते हैं वो मन को चलाता रहता रहे मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ये होगा मुझे मेरे पास ये आएगा वो आएगा इस करके कल्पना करते हैं ऐसे कल्पना करके बैठते हैं तो भी आनंद होता है टाइम पास हो जाता है बहुत समय ऐसा सोचते रहेंगे ऐसा होगा वैसा होगा होगा कुछ नहीं लेकिन सोचता रह सकते सोचते सोचते ऐसे हो जाता है और ये क्या है कभी कभी ऐसे होते हैं कल्पना करते करते ना कोई वो मनोरथ के पीछे जुड़ जाता है होने वाली बात में जुड़ जाता है लेकिन कभी कभी जो है ना वो बात बन भी जाती है जैसा अभी यहां बैठे बैठे कोई सोचा एक बार तो चंद्रमा में जाना अच्छा है यहाँ बहुत अच्छा लगता है देखने में एक बार थोड़ा घूम के आने से अच्छा रहेगा तो कैसे करना है सोचते सोचते हो सकता है अब चंद्रमा में जाने के प्रयत्न करेगा तो हो सकता है वो पहले जाके उसको पढ़ाई करे और सब कुछ करे और थोड़ा पैसा भी व्यवस्था हो जाए तो लेके जाते हो जा भी सकता है जाना चाहते तो ऐसे कोई कोई बातें होती है मनोरथ सार्थक हो जाता है लेकिन कोई कोई बातें बहुत सारी बातें नहीं होती है केवल मनोरथ आते हैं छोड़ देते हैं और कभी कभी एक दिन जो मनोरथ देखा है उसको वैसे ही दूसरे दिन देखना चाहे तो भी नहीं आता वो तो दूसरे दिन बदल जाता तीसरे दिन और बदल जाता ऐसे बदल जाता फिर उसके पीछे जाओ तो वो भी पकड़ में नहीं आता ऐसे बहुत समस्या है इसलिए मनोरथ विजृंभित जो होते हैं ना ये अत्यंत चंचल होते इनके कोई भरोसे नहीं होते अब यह संकल्पित तो मनोर मनोरथ ही है और क्या है तो मनोरथ विजृंभित मैंने प्रकट हुआ मनोरथ से जो प्रकट हुए जितने भी होते हैं महलादी ये तो चंचल होने से पुष्कलम भोगम समर्पित अपर्याप्ता ये पुष्कल भोग मन पूर्ण रूप से जैसा हम भोग चाहते हैं वैसा भोग प्रकट करने में पर्याप्त नहीं होता इसलिए अब वहां जाके जब भोग हो रहा है तो आप अपर्याप्त तो भोग देंगे मने कोई चंचल भोग मन इस प्रकार की कल्पना मात्र को भोग मान करके देंगे तो ये क्या बात है ये तो ऐसे ही उसका कोई मतलब नहीं रहेगा लोग फिर इसको स्वीकार करेगा नहीं इसलिए हम चाहते हैं कि जैसा यहाँ होते हैं उसी प्रकार कुछ ना कुछ क्रिया करके कुछ सामग्री आदि से वास्तव की वहां होता है तो तब तो अच्छा है ऐसे करके पूर्वाधि ने अपना बहुत अच्छा तर्क दिया मन सोच समझ करके लोगों पर लोग के दृष्टि से कैसा होना चाहिए ऐसा होगा अब जैसा पूर्वाधि का सुनेंगे तो हमें लगेगा पूर्वादि बिल्कुल ठीक कह रहा है ऐसे होना चाहिए फिर नहीं तो क्या मतलब है यहाँ से गया फिर वहाँ कुछ नहीं मिला तो वो वो ठीक नहीं है ऐसा लगेगा इस प्रकार पूर्वाधि ने अपना तर्क उपस्थित किया तो इसका उत्तर में कहते में देखिए संकल्पस्य यत्नादि सापेक्ष से पितादि निर्माण हेतुदा अनूद्य सिद्धांत सूत्र अवतारे व्याकर सूत्र तो सिद्धांत सूत्र है तो संकल्प जो यत्नादि सापेक्ष होकर के ही पित्रादि निर्माण करेगा ऐसा जो पूर्वकवादी ने कहा उसी को अनुवाद करके इसका उत्तर देना चाहते एवं प्राप्ते भ्रूम इस प्रकार पूर्व उपस्थित होने पर अपने पक्ष दिया पूर्व पक्ष तो पित्रादेव संकल्पादेव तू केवलाद पित्रादि समुत्थान तो हम तो सिद्धांत कहते हैं कि ये संकल्प से ही होता है पित्रादि को उपस्थान संकल्प से होता है कुतः तछ्रुत ऐसे श्रुति कहती है तो संकल्पादेव पितर समुत्तिष्ठ इत्यादि का श्रुति ये श्रुति जो है संकल्प से ही पितर उत्पन्न होते पितर वहां प्रकट होते हैं ऐसा करती है। तो दियातर अपे था अब उस समय यदि संकल्प से अतिरिक्त कोई निमित्त को वहां जोड़ेंगे संकल्प भी है और संकल्प से अतिरिक्त निमित्त जैसा लोग में होते हैं वैसा है इस प्रकार यदि आप कहेंगे तो ये संकल्प जो स्मृति वाक्य है यह पीड़ित हो जाएगी यानी इसका यथार्थ अर्थ नहीं लगेगा तो ये एवकार में कुछ विशेष बात श्रुति कहना चाहती है जैसे मंत्र, औषधि आदि में विशेष शक्ति पैदा हो जाती है इसी प्रकार उपासना करने के बाद उस उपासक में एक शक्ति विशेष पैदा हो जाता है और उस शक्ति विशेष से वो कार्य करने के लिए समर्थ हो जाते हैं ऐसा ही अर्थ दिखना इसलिए निमित्ता यदि संकल्प अनुविधाईव सब तो न तो प्रयत्ना तो अभी श्रुदी ये जैसा कहती है इसी प्रकार निमित्तांतर की अपेक्षा हम किसी भी प्रकार मानना चाहेंगे समझ लीजिए आप कोई भी प्रकार के निमित्ता मानना वैसा निमित्त माने बिना संकल्प से ही होना है लेकिन निमित्त मानना ही है तब तो क्या है वो संकल्प अनुविधाई संकल्प को अनुसरण करती हुई यानी संकल्प संबंधी ही निमित्त मानना पड़ेगा वो संकल्प से इधर न तो प्रयत्नांदर सम्पाद्य संकल्प को छोड़ करके कोई प्रयत्न वहां करेंगे ऐसा नहीं मान सकते संकल्प अनेक प्रकार के संकल्प हो सकते हैं, उससे हो सकता है ऐसे पहले जैसा भोजन के संकल्प किया अब उसके बाद में भोजन सामग्री का संकल्प किया फिर उसके बाद भोजन बनाने का संकल्प किया और फिर यह संकल्प सब तो एक के बाद एक संकल्प है सारे संकल्प से हो रहा है ऐसा तो मान सकते हैं ये मैंने संकल्प अनुविधा ही संकल्प मान सकते हैं किंतु संकल्प से इधर कोई प्रयत्न वहां होता है ऐसा नहीं मान सकते भोजन की इच्छा करने के बाद में भोजन सामग्री एकत्रित करने के लिए वो वास्तविक में कृषि आदि करता हो या फिर दुकान में खरीदने जाता हो या फिर कहीं से भी प्राप्त करने की भिक्षा में जाता वो ऐसा कुछ कह नहीं सकते वो तो सब संकल्प से होता है होता तो संकल्प से ही ऐसा मानना पड़ेगा इसलिए प्रयत्नान्धर सम्पाद्य नहीं मान सकते प्रयत्न अंदर का अर्थ संकल्प से इधर प्रयत्न ऐसा कभी भी नहीं होता है वो नहीं, नहीं होता है जैसे स्वप्न में स्वप्न में मन के अलावा मन के विचार के अतिरिक्त और वहां कुछ भी नहीं रहता है मन के विचार को मान करके ही हम वहां व्यवहार करते और वहां कोई वास्तव की सामग्री ले जाना चाहे तो भी नहीं हो सकता हम सोचेंगे वहां स्वप्न में ये सामग्री ले जाएंगे ऐसा वहां जाकर के फिर वो सब्जी बना के खाएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता या सामग्री सारी यहीं रह जाते हो कोई भी सामग्री आप लेके वहां नहीं जा सकते इसलिए वहां स्वप्न में क्या है कि आपके जो साथी संबंधी सामग्री इत्यादि जो भी होगा वो सब इधर ही छूट जाता है अलग होकर के वहां जो प्राप्त होता है वही ही आता वहां क्या प्राप्त होगा कि पहले जो आपने संपादन करके वासना रूप में रखा है वो वहां प्राप्त होगा यहां तो सब कुछ अच्छा है यहां खा पी करके आराम से सोया और वहां जाकर के भूखा है वो भूख मांगने के लिए चल रहा है ऐसा ऐसा अनुभव करता ऐसा अनुभव होता है हां जब जनक महाराज को इस प्रकार का अनुभव हुआ तब उनको शंका हो गई है वास्तव में क्या है कि अभी यहां तो मैं सब सुखी हूं और वहां जाकर के भीख मांग रहा हूं बहुत भूखा हूं ये क्या हो गया तो उन्होंने पूछा कि ये सत्य है कि वो सत्य है कि कौन सा सत्य है अब वो भी तो दो चार घंटे तो वहां है ना अब उस समय तो वो सब ऐसा हो रहा है और ये यहाँ हो रहा है और यहाँ का वहां नहीं जा रहा है, वहां का यहां नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ कुछ गड़बड़ी है तो ये कौन सा सत्य है उसको मानना है कि मानना है वास्तव में कौन हूं क्या हूं ऐसा उनको शंका हो गई हो जाता है किसी अब वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों होता है जब हमारे पास ये सब व्यवस्था है तो वहां व्यवस्था क्यों नहीं दिखाई पड़े तो वहां तो भोजन के लिए ढूंढ रहा ऐसे करके उनका अनुभव हुआ था वो पूछा इसी प्रकार होता है इसीलिए वहां कोई निमित्ता नहीं है कोई प्रयत्न कर नहीं सकता तो यहां भी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए केवल संकल्प से सब कुछ हो जाए जैसा संकल्प करेगा हो जाए पितरा समुत्तिष्ठ उपस्थान करने के लिए संकल्प करेंगे आवाहन करेंगे उपस्थित हो जाएगा और बाद में संकल्प करेंगे वो वापस चले जाएंगे तो जैसा जैसा करना चाहते वैसा कर सकते किंतु संकल्प से अतिरिक्त कुछ प्रयत्न नहीं चाहती है श्रुति प्राप्त सत्संपत् वंध्य संकल्पत्व प्रसंगात तो क्यों ऐसा नहीं मान सकते हैं? क्योंकि ये जो है ना प्राप्त सत्संपत्तिर सत्संपत्ति के पहले ये जो उपस्थित होने के पहले सामग्री उपस्थित होने के पहले वंध्य संकल्पत्व प्रसंगात उसका संकल्प वंध्य हो जाएगा यानी निर्वीर हो जाएगा वो कोई कार्य उत्पन्न नहीं करेगा ऐसा खाली संकल्प है ऐसा हो जाएगा क्यों संकल्प करने के बाद में संकल्प को छोड़ करके कार्य भी करना पड़ रहा तो अब क्या हुआ कि संकल्प जो कर दिया संकल्प तो किया नहीं कुछ जैसा अभी हम यहाँ संकल्प करने से कार्य करना पड़ता ऐसा ही हो रहा है वहां तो, तो वो उनका तो संकल्प सत्य संकल्प कहां हुआ अश्रुदी कहती वो सत्य संकल्प तो होता है उसका संकल्प तो सत्य होता है सत्य संकल्प सत्य के रूप में ही रहता है संकल्प करने मात्र से कार्य हो जाएगा ऐसा वहां कहता है और यहां आप तो संकल्प से अतिरिक्त कार्य को बोलेंगे तो की अपेक्षा करने पर विलंब हो जाएगा विलंब हो जाएगा तो जितना विलंब होगा उतने विलंब में वो सत्य संकल्प नहीं हुआ वो संकल्प किया और फिर इंतजार करना पड़ा ये बात हुई ना तो इसीलिए उसका सत्य संकल्प नहीं हुआ ऐसा हो जाएगा तो वो व्यर्थ है फिर वह संकल्प को लेकर के बात करना ही व्यर्थ है अब जैसा यहां हो रहा है वैसे वहीं हो रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ा तो ऐसा नहीं हो सकता है न च्रुति अवगम्य अर्थे लोग सामान्य दो दृष्टम क्रमथ अब कहते हैं कि सर्वत्र ये लोग अधीन नहीं होता है लोग में ऐसा होता है लोग में ऐसा अनुभव है इसलिए हमें ऐसा मानना पड़ेगा ये सर्वत्र नहीं होता श्रुदि के द्वारा अवधारित निर्धारित निर्दिष्ट जो अर्थ है उसमें लोग व्यवहार के समान चलाना नहीं चाहिए लोग व्यवहार भी कुछ अविषम हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होता है सामान्य दृष्टि से होगा विशेष दृष्टि से नहीं होता अब ये तो विशेष है जैसे मंत्रवीर आदि में भी लोग नहीं जानते हैं मंत्र में शक्ति कैसे आती है किसको पता है किसी को पता नहीं आती है शक्ति ये तो अनुभव में है अब वो लोगों को मालूम नहीं है इसका मतलब शक्ति नहीं आती है ऐसा थोड़ी कह सकता औषधियों में कौन से औषधि में कौन से पेड़ में कौन सी पौधे में क्या शक्ति है और कौन सी बीमारी को ठीक करता है ये कैसे मालूम होता है ये भी नहीं मालूम तो इसलिए भगवान ने क्या है ये जितने भी बनाया ना सब में कुछ ना कुछ शक्ति विशेष रखा हाँ। मंत्रम अक्षरम नास्ती कोई भी अक्षर मंत्र के बिना नहीं मैंने सभी अक्षर में मंत्र शक्ति है आप जो आई ये सब बोलते रहो ये मंदिर हो जाएगा फिर उसके बाद शक्ति पर्यजन हो जाएगी ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कोई कोई व्याकरण सूत्र को रेट करके सिद्ध हो गया व्याकरण सूत्र को रेट करके उसका प्रयोग करेंगे तो शाम का भी है किसी को मुर्गी का जो जो बीमारी ठीक हो जाती है किसी को कुछ होता है मुर्गी बीमारी सब होता है ऐसा केवल कुछ नहीं है वो व्याकरण सूत्र को रट करके प्रयोग कर ऐसे किया ऐसा महात्मा लोगों ने किया ऐसा भी होता है तो ये ये कहां से आती है शक्ति तो ऐसे आती है तो क्या करेंगे तो आप क्या बोलेंगे क्यों आया अब एक तो एक तो यहां व्याकरण सूत्र लटने में वो परेशान हो रहा है और दूसरा तो वो रेट करके वो सिद्ध हो गया उसमें और प्रयोग करके वो कार्य कर रहा है ऐसा होता है हाँ इसलिए आ, ऐसा सुना है इस प्रकार से होता है और वो अनुष्ठान भी होते हैं ये सब व्याकरण सूत्रों का कुछ सूत्रों का अनुष्ठान है और जो महेश्वर सूत्र है इसका भी अनुष्ठान है वो सब करते हैं अब पहले जमाने में ये सब करते थे आजकल कर उसको बोलो तो वो ही भाग जाएगा बोलेगा ये तो सब ऐसे ही कर रहा है ये कुछ नहीं है जैसा अभी बोलेंगे लोग में ऐसा दिखता नहीं ये करेंगे तो ऐसा होगा व्याकरण सूट डरने से क्या होता है तो वो नहीं मानेगा वो चला जाएगा अब उनको विश्वास नहीं है आजकल लोगों को थोड़ा सा वो ऐसा ही होता है संस्कार नहीं रहता है फिर कोई भरोसा नहीं कर सकता आज किसी को ऊपर भरोसा नहीं कर सकते वो अपने ऊपर करो समझो कार्य करो बस वही होगा क्यों ये ये सारे जो लोग वेद लोग में जो विदिद है उसी कोई वेद में मानना चाहते हैं और उसी कोई वैसा का वैसा देखना चाहते हैं वो ही नहीं सकता इसलिए मंत्र औषधि आदि के जो रूप है वो आपको शक्ति विशेष से प्राप्त हो गया ऐसा ही यहाँ उपासना करने से शक्ति विशेष प्राप्त होता है जो अनुष्ठान करेंगे तो प्राप्त होगा करेंगे तो दीर्घकाल करना पड़ेगा तब होता है जैसा आप संध्यावंदन इत्यादि करते हैं तो उसका भी प्रयोजन होता है और धीरे धीरे बुद्धि खुलती है वो तो पहले जो कार्य नहीं होता बाद में वो समझ में आ जाता है कार्य हो जाता है ऐसा अनुभव है और वो छोटे बचपन से करने से वो दृढ़ हो जाता है पक्का रहता है थोड़ा उम्र होने के बाद में जो पक्का हुआ मन है वो पक्का हुआ मन है तो थोड़ा तो बदलाव इतना नहीं आता है कठिन परिश्रम करना पड़ेगा जितना उम्र बीतेगा उतना परिश्रम अधिक होगा और पहले से शुरू करने से जल्दी हो जाता है क्योंकि उसके साथ उसका तादाद में संबंध बनेगा तब जल्दी होगा तो इसीलिए ये श्रुत्यर्थ जो है ना उसी में लोगवध हमेशा लोग में जैसा होता है वैसा मानो इस प्रकार लगाना नहीं चाहिए अब श्रुति ने क्या कहा संकल्पा देव चाहे ये शाम यावत प्रयोजनम स्थैर्य पत्थ्य फिर पूर्वादि ने क्या कहा वो भाषिकार ने किया था ना अरे ये संकल्प से जितने भी बातें होती है ये चंचल होती है अब वो वहां भी संगलप से आ गया तो वो भी तो चंचल होगा अब जैसा यहां संगलप से आ गया चंचल होता है और वहां भी संगलप संगल से आ गया चंचल हो गया अब फिर फायदा क्या है ये पूर्व आदि ने बोला था ना कि वो चंचल होने पर उसको भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि <coughs> मनोरथ विजृंभी चंचलत्वाद पुष्कलम भोग हम समर्था बोला क्यों मनोरथित से जो उठ गया है जो आ गया है वो तो उसमें क्या भरोसा किया जा सकता ऐसा कहते हैं तो भाष्यकार कहते हैं देखियो ऐसी बात नहीं है तो देखो कोई कोई संकल्प किसी किसी का तो ऐसा होता है चंचल होता है कोई मतलब का नहीं होता फालतू होता है लेकिन किसी का संकल्प जैसा अभी हमने बोला प्रधानमंत्री इत्यादि का जो संकल्प होता है तो वो तो तुरंत प्रकट होने वाला होता वो तुरंत कार्य करेंगे तुरंत प्रकट हो जाएगा वो बस अब वो संकल्प करेंगे हाँ एक पुल बन जाए तो संकल्प किया तो, तो आप पुल बनने का कार्य शुरू कर सकता है तुरंत आप इधर बैठ करके जिंदगी भर सोचते रहो यहाँ पूर्ण बनेगा ऐसा बनेगा नहीं तो यह संकल्प संकल्प भेद हो रहा है ना तो इसलिए ये जो व्यक्ति जो अभी गया हुआ वो आपके संकल्प जैसा फालतू तो संकल्प नहीं है उसका उसका संकल्प में विशेष शक्ति का प्रभाव है उपासना शक्ति का प्रभाव है जैसे पद का प्रभाव होता है राजा पद का प्रभाव से कार्य करता है और ऋषि जो है अपने ज्ञान के प्रभाव से तपस्या के प्रभाव से कार्य करता है ऐसे अलग अलग उनके अलग अलग कहा जो ब्राह्मण होते हैं उनके जो जप है जप का प्रभाव से तपस्या के प्रभाव से उनको सब सिद्ध हो जाता है क्षत्रिय होगा तो उनके जो अभ्यास है जो युद्धाभ्यास इत्यादि करके जो अभ्यास किया उसके प्रभाव से उनको होता है तो अलग अलग के अलग अलग शक्ति विशेष है और दुनिया में भी ऐसे देखते हैं अलग अलग शक्ति है जैसे शाम के पास विष्व की शक्ति है किसी के पास विष की शक्ति और हाथी के हा पास अपने जो है पैर की शक्ति है भून की शक्ति है उनका जो दंद होता है इसकी शक्ति उतर पूरे शरीर ही उनके पूरा यह तो वो अलग हो जाता है अब वो ये इसके शक्ति और उसके शक्ति का तुलना नहीं वो अलग अलग है इसी प्रकार वो आपके संकल्प नहीं होता है आपको संकल्प करने के बाद में प्रयत्न करना पड़ता है इसका मतलब ये नहीं कि सबका संकल्प करके प्रयत्न करना पड़ेगा ऐसा नहीं वो तो विशेष है उनका संकल्पादेव तेषा यावत प्रयोजन स्थायी हम ये मानते हैं जब तक उनको प्रयोजन है माने जब तक वो भोग आदि उनको करना है ऐश्वर्य भोग करना है तब तक वो रहेगा उसके बाद चले जाए आपका तो रहता ही नहीं है लेकिन उनका जब तक भोग करना है तब तक रहेगा उसके बाद वो पुनः संकल्प करेंगे अपने आप चले जाएगा ऐसा हम उतने स्थिरता उसमें मानेंगे कैसे क्योंकि श्रुति ने कही है। श्रुति कहती है कि संकल्पादेवा ऐसा कह रही है इसीलिए उतना अव हाँ मान करके विशेष मान करके स्वीकार करेगी, इसलिए प्राकृत संकल्प विलक्षणत्वाद मुक्त संकल्प ये भाष्यकार ने बोल दिया ये जो संकल्प संकल्प में भेद है ये आपके संकल्प जो है ना प्राकृत संकल्प है ये आप एक सामान्य व्यक्ति है प्राकृत है प्राकृत मान सामान्य व्यक्ति है आपके संकल्प का क्या होता तो आपका संकल्प नहीं होता लेकिन मुक्त संकल्प विलक्षणत्व मुक्त संकल्प जो है ना वो विलक्षण होता है महात्माओं का संकल्प विलक्षण होता है वो संकल्प कम करते हैं लेकिन करते है तो वो हो जाता है वो छोड़ते नहीं ऐसे हो जाता तो इसलिए मुक्त संकल्प की विशेषता से ये सब उपस्थित होता है उनको चाहिए तो वो सब अनुभव होता है वो नहीं चाहिए तो नहीं होता वो जैसा चाहे वैसा होगा ऐसे श्रुति कहती है तो इसको वैसा स्वीकार करना पड़ेगा ये मुक्त है वो ब्रह्म लोक हुआ अपरविद्या में है तो अपरविद्या वाला मुक्त है जो जीवन मुक्ति यहाँ के जीवन मुक्ति नहीं है वो वहाँ ब्रह्मलोक में अनुभव करने गया है तो वो मुक्त है उस प्रकार के ओ पौर्णमद पूर्णमिदम पौर्णा पौर्ण मुदस्णस्य पौर्णमादा पूर्ण मेंवशिष्य शांति शांति शांति कृमराज की